इसलिए लोग अनशन आदि सेशोक्षेत्र में सैष्ट मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है, जो भगवान शिव के लिए, भगवान शिव के भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है, उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग परिस्थिति नही इसमें किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत षडशुद्धि को प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है तो उसका अन्य प्राणियों के समान वहां ओधरव जाए संस्कार नहीं करना चाहिए विशेषता है उसके पुत्र आदि को उसके मरने से असोच की प्राप्ति नहीं होती ऐसे पुरुष के मृत शरीर को अथवा काष्ट या मिट्टी के ढेले की भांति कहीं फेंक भी दे सब उसके लिए बराबर है यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से कोई भी कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण करें और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त को तृप्त करें उनके ध्यान को भगवान शिव ही ग्रहण करते हैं उनकी संतति शिव हो तो वह भी उनकी पशु संतति शिव भक्ति हीन संतान उस धन को ग्रहण ना करे। ओम नमः शिवाय अध्याय 39 वायु का अंतरधान ऋषियों का सरस्वती में आवृत स्नान और काशी में दिव्यतेज का दर्शन करके श्री ब्रह्मा जी के पास जाना श्री ब्रह्मा का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु पर्वत के कुमार शिखर पर भेजना महर्षि सूत जी कहते हैं इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यगुकुलनंदन श्री कृष्ण ने जो योग प्राप्त किया था उसका प्रत्न भाव से बैठे हुए उन मुनियों को पुदेश देकर आत्मुदर्शी पुंदरशी वायुदेव सायकाल आकाश में अंतर ध्यान को देदन अंतर काल नयमीशारण्य के के अंत अव प्रतस्नान करने को उद्दत हुए, उस समय श्री ब्रह्मा जी के आदेश से शक्षात्मा सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहाँ बहने लगी। सरस्वती नदी को पश्चित देखकर मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समपत स्नान करके उसमें आवाहन आरंभ किया। उस नदी के मंगल में � पुरोवरतांत का स्वर्ण करते हुए वे सब के सब वाराणसी पुरी की ओर चले उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली बहीति का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भगीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े तदनंतर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और विधि पूर्वक पूजन किया, पूजन करके जब वे चलने को तैयार हुए, तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाश माने देखा, जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था, उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिग्दर्शन को व्यापी कर लिया था। तदनंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लग उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल आदर्श हो गया एक अद्भुत सी घटना घटित हुई उस महान आश्चर्य को देखकर नैमिशारण्य के निवासी महर्षि यह क्या है इस बात को नहीं जानते हुए उप्राहवन की ओर चल दिए इनके जाने से पहले ही लोकपावन पवन्दे वहां जा पहुंचे उन्होंने न� ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित साम सदाशिव में लगी रहती थी, उसी प्रकार उस यज्ञ पारांडिशियों का वहाँ दिन काल तक यज्ञ पूरा हुआ, ये सारी बातें जग रस्ता ब्रह्म योनि श्री ब्रह्मा जी को बताई, फिर उनके कार्य के लिए उनसे आगे ले अपने नगर को चलेंगे, तदनंतर अपने स्थान पर बैठे हुए श्री गंगा जी की गान की और विवाद करने वाले तुंबरु और श्री नारद जी के गनजनित रस का आयस्वाद करते हुए वहां मध्यस्थता करने लगे उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित होकर सुखपूर्वक बैठे हुए थे उस वेला में किसी भारी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था इसीलिए जब नमिशारण्य निवासी मुनि वहां पाश्रु भाग में बैठ गए इधर संगीत गोष्टी में श्री नारद जी ने तुम्बुरु की समानता प्राप्त की तब प्रवेश श्री ब्रह्मा ने उन्हें तुम्बुरु के साथ रहने की आज्ञा दी और वे प्रस्परिक स्पर्दा को त्याग कर तुम्बुरु के परम मित्र हो गए तत्पश्चात् गंधर्व और अप्सराओं से घिरे हुए नारद कुलेश्वर महादेव को � उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा घटासे सूर्यदेव बाहर निकलते हैं उस समय मुनिश्वर नारद को देखकर उन छह कुलों में उत्पन्न हुए ऋषों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ श्री ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा महर्षि नारद जी का चित दूसरी ओर लगा हुआ था और वे बड़ी उतावली में थे अतः उनक तदनंतर द्वारपालों ने श्री ब्रह्मा जी के आगमन की सूचना दी उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ श्री ब्रह्मा के भवन में प्रविष्ट हुए भीतर जाकर दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर श्री ब्रह्मा को प्रणाम किया फिर उनका आदेश पाकर वे ऋशिवों के पास गए और चारों ओर से उन्हें घेरकर मुझे तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है क्योंकि वायुदेव ने ही यहां सब कुछ कह दिया अब तुम बताओ जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए थे तब तुमने क्या किया देवेश्वर देव श्री ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अर्थव्राव स्नान के पश्चात गंगातट में जाने और अभी मुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतीपै महारिषियों के, उनमें लीन होने तथा, फिर उस महातेज के आदर्श हो जाने की सब बातें, श्री ब्रह्मा जी से विस्तार पुर्वक उन्हें बारं बारंबार प्रणाम करके कहे, साथ ही यह भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचा� विश्व दृष्टा श्री चतुर्मुख श्री ब्रह्मा जी ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा महर्षियों तुम्हें परम उत्तम परलोकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की इसीलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं उस तेज पुंज के आकाश के भीतर जो दीप्तिमान रवि तेज देखा था वह शाक्षात साक्षात्कार ज्योतिर्मय लिंग भी था उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो उस तेज में श्रोत और पशुपात व्रत का पालन करने वाले मुनि जो स्वधर्म में पूर्णता हनिष्ठा रखने वाले थे अपने आप को दग्ध कर चुके थे और लीन हो गए लीन होकर वे स्वस्थ तुम्हें देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है तुम्हारे लिए वह है वही दैवश्यम् उपस्थित हो गया तुम मेरे ऊपरवत के दक्षिण सिक्कर पर जहाँ देवता रहते हैं वहाँ जाओ वही मेरे पुत्र श्री सनत कुमार जो उत्कृष्ट मुनि है निवास करते हैं वे वहाँ शाक्षात भूतनातादि के आगमन की प्रतीक्ष इसलिए गुरु हो गई यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को देखकर भी उनके लिए उचित अभिठान आदि सत्कार नहीं किया था वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे उनके इस अपराध से कुपित हो श्री नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया था तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको उट की योनी से छुटकारा दिलाया उन्हें पूर्वव श्री शरथ कुमार रूप की प्राप्ति कराई उस समय श्री महादेव जी ने मुस्कुराते हुए अपने गण अध्यक्ष नंदी से कहा अनंग श्री शरथ कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था अतः है तुम मैंने ही उनको तुम्हारे शिष्य के रूप में दिया है तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रावर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा श्री महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूत गणों के अध्यक्ष श्री नंदी ने प्रातः काल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्य की श्री इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरे ऊपरवत पर दुष्कर तपस्या कर रहे थे। गणाध्यक्ष श्री नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सरत कुमार से मिलों क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए श्री नंदी वहां शीघ्र आएंगे। विश्वयोनि श्री ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वैमुनी मेरे ऊपरवत के द